प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा क्या ज्ञानी को भी स्वप्न आता है यदि आता है तो इसमें हेतु तो क्या है समाधान ज्ञानी को भी स्वप्न आ सकता है पर उसका जैसे जागृत के साथ संबंध नहीं रहता वैसे ही स्वप्न के साथ भी नहीं रहता है इसलिए स्वप्न न आना कोई ज्ञान का लक्षण नहीं है ज्ञान का लक्षण अज्ञान की निवृत्ति है कई बार किसी बीमारी के कारण भी स्वप्न आना बंद हो जाता है स्वप्न आने में मात्र संस्कार ही कारण नहीं है शरीरगत वात पित्त कफ इत्यादि की विषमता से भी स्वप्न आ जाता है और कई बार आगामी घटनाओं के सूचक रूप में भी स्वप्न होता है यदि संस्कार से भी ज्ञानी को स्वप्न आता है तब भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि जब तक शरीर चलता है तब तक अंतकरण में सूक्ष्म संस्कारों को तो मानना ही पड़ता है भले ही ज्ञानी का उनसे संबंध न बने जग्यासा, जो ज्ञानी योग मार्ग वाले हैं उनके पास तो सिद्धियाँ रहती हैं पर जो विचार मार्ग और भक्ति मार्ग वाले ज्ञानी हैं उनके पास तो सिद्धियाँ होना आवश्यक नहीं है उनकी सेवा करने वालों को वे क्या कोई सिद्धि दे सकते हैं समाधान उपनिषद में ज्ञानी के विषय में कहा है यम यम लोकम मनसा सत्वह कामयते कामयती कामान तम तम लोक जयतेता कामां तस्मात्म हर्चेद भूति काम मुंडक ज्ञानी पुरुष जिस लोक का मन से संकल्प करता है या किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है इसलिए ऐश्वर्य चाहने वाले को चाहिए कि वह ज्ञानी महापुरुषों की पूजा सेवा करे इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी में सामर्थ्य है चाहे वह संकल्प न करे तो भी उसके अंदर वह शक्ति है जिससे उसकी सेवा करने वाले का काम होगा ही इसी प्रकार उसका अपमान करने वाले के प्रति भी वह चाहे कोई संकल्प न करे पर अपमानकर्ता का अनिष्ट हो ही जाएगा इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं है क्योंकि विचार मार्ग वाले ज्ञानी ने भी संयम किया है तो उसकी तपस्या कम नहीं है यह अलग बात है कि उसकी शक्ति का विनियोग ज्ञान प्राप्ति में हुआ है पर वह शक्ति उसमें आज भी है उससे कहीं दूर नहीं गई है अब सिद्धि इसके लिए कोई महत्व नहीं रहा तो क्यों संकल्प करेगा पर उसके संकल्प को कोई काट नहीं सकता जिज्ञासा भगवान ने गीता में कहा है प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्श्व मनोगतान यहाँ पर कहा कि वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कामनाओं को त्याग देता है ऐसे में वह निठल्ला तो नहीं हो जाएगा समाधान कामनाओं के त्यागने का तात्पर्य यहाँ जगत की कामनाओं से है ईश्वर दर्शन की कामना त्याग देता है ऐसी बात नहीं है जगत की कामनाएं इसलिए त्याग देता है कि इनके रहते हुए बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती इदम में सात इदम में सात ऐसे में बुद्धि स्थिर कैसे रह सकती है जगत की कामना तो सुबह से शाम तक बदलती ही रहती है इसलिए इनके रहते हुए कोई मुक्त होना नहीं चाहता क्योंकि भोग चाहिए तो शरीर भी चाहिए पर जगत की कामना टूटते ही बुद्धि स्थिर हो जाती है अब केवल बिगड़ी हुई आदत को सुधारने का ही प्रयास रहता है और भगवत दर्शन की कामना को प्रबल करता जाता है इसलिए यहाँ पर निठल्ला बनने का कोई प्रसंग ही नहीं है